जब दिलीप कुमार हीरो थे और हीरो के काम करते थे तब उनको मैंने शूटिंग करते हुए कभी नहीं देखा ये मेरे मन में इच्छा रहेगी अब तो वो हीरो नहीं बनेंगे और जब मैं अब उनकी पुरानी पिक्चरें देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सीन मैं जाके वहाँ देखती कि कैसा किया होगा उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छा लगता मैं किसी मर्द को प्लेबैक नहीं दे सकती पर मैं जब यूसुफ भाई को देखती हूँ उन्होंने एक गाना गाया था मधुबन में राधिका नाचे तो वाकई उनकी सब नसें तन गई थी तो पता चलता है कि वो गा रहे हैं ये नहीं लगता कि रफी साहब गा रहे हैं तो मुझे मौका मिलता तो मैं उनके लिए गाती लता गुड सिंगर्स बट सिंगर टूल and it is very difficult for anyone to compete with her because she is invested so heavily in every person who cares for music there is such a lot in him of lata mangeshkar